पत्रावली पाँच सौ स्वामी तुरानंद को लिखित छः प्लेस ए एतात एता सितंबर 1900 प्रिय तुरानंद अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला माँ की इच्छा से सब कार्य चलते रहेंगे डरने की कोई बात नहीं है मैं शीघ्र ही यहाँ से दूसरी जगह जा रहा हूँ संभवतः कांस्ट टीनोपल तथा कुछ अन्य स्थानों में कुछ दिन तक भ्रमण करता रहूँगा आगे माँ जाने श्रीमती विल मार्ट का पत्र मिला उससे पता चला कि उसमें बहुत कुछ उत्साह है निश्चिंत रहो और जम कर बैठ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर नाद श्रवण आदि से किसी को कुछ नुकसान पहुँचे तो इससे वह मुक्त हो सकता है यदि वह ध्यान करना कुछ समय के लिए छोड़ दे और मांस मछली खाना प्रारंभ कर दे अगर देह क्रमशः कमज़ोर नहीं हो रही है तो चिंता करने का कोई कारण नहीं धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए तुम्हारे पत्र का जवाब आने से पहले ही मैं इस स्थान से चल दूंगा, अतः तो इसका जवाब यहाँ न भेजना शारदा के प्रेषित कागजात ही सब कुछ मुझे मिल गए हैं और उसे कुछ सप्ताह पूर्व बहुत कुछ लिखा जा चुका है भविष्य में उसे और भी लिखने का विचार है अब मुझे कहाँ रवाना होना है इसका कोई निश्चय नहीं है केवल मैं इतना ही लिख सकता हूँ कि मैं निश्चिंत होने का प्रयास कर रहा हूँ काली का एक पत्र आज मुझे मिला है उसका जवाब कल दूंगा मेरा शरीर एक प्रकार से ठीक ही चल रहा है परिश्रम करने से गड़बड़ी होती है और बिना परिश्रम के ठीक रहता हूं बस यही स्थिति है माँ जाने निवेदिता इंग्लैंड गई हुई है श्रीमती बुल वह और वह दोनों मिलकर धन संग्रह कर रही हैं किशनगढ़ की बालिकाओं को लेकर वहीं पर वह स्कूल खोलना चाहती है वह जो कुछ कर सके ठीक है मैं अब किसी विषय में कुछ भी नहीं कहता हूँ बस इतना ही है मेरा स्नेह जानना किंतु कार्य के संबंध में मुझे कोई उपदेश नहीं देना है इति दास विवेकानंद पाँच सौ एक श्रीमती फ्रांसिस लेगेट को लिखे छः प्लेस द एतान यूनी पेरिस तीन सितंबर उन्नीस सौ प्रेमा यहाँ इस भवन में हमारी सनकियों की एक सभा हुई भिन्न भिन्न देशों से प्रतिनिधि आए दक्षिण में भारत से लेकर उत्तर में स्कॉटलैंड तक से इंग्लैंड और अमेरिका ने दोनों पक्षों को आधार प्रदान किया हमें अध्यक्ष चुनने में बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि यद्यपि डॉक्टर जेम्स प्रोफेसर विडियम जेम्स थे वे विश्व की समस्याओं के हल की अपेक्षा श्रीमती मेल्टन शायद एक चुंबकीय चिकित्सक मैग्नेटिक हीलर द्वारा उठाए अपने शरीर के फफौलों को अधिक मन में बसाए हुए थे मैंने जो जोसेफिन मैकलाउड के लिए प्रस्ताव किया किंतु उसने इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसका नया गाउन नहीं आया था और वह एक कोने से विजय की पृष्ठभूमि से सारे दृश्य को देखने के लिए चली गई श्रीमती ओलीबोल तैयार थी किंतु मार्गट भगनी निवेदिता ने इस भाषा इस सभा के एक तुलनात्मक दर्शन कक्षा का रूप धारण करने पर आपत्ति की जब हम लोग इस प्रकार किंग कर्तव्य थे तभी एक छोटा गठीला और गोल मटोल व्यक्ति एक कोने से उठा और बिना किसी औपचारिकता के उसने घोषणा की यदि हम सूर्यदेव और चंद्रदेव की उपासना करें तो सभी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी न केवल अध्यक्ष चुनने की समस्या वरुण स्वयं जीवन की समस्या हल हो जाएगी उसने अपना भाषण पाँच मिनट में समाप्त कर दिया किंतु उसके शिष्य को जो उपस्थित था उसका अनुवाद करने में पूरा पौन घंटा लगा इसी बीच उसके गुरु उठे और अपने कमरे के बिछौने इस उद्देश्य से लपेटने लगे जैसा कि उन्होंने कहा कि वे हमें तत्काल अग्नि देवता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देंगे इस समय जो ने आपत्ति की और अपने कमरे में अग्नि यज्ञ नहीं करना चाहती इस बात पर उसने जोर दिया इस पर भारतीय साधु ने जो की और उसके व्यवहार पर घोर अप्रसन्न होकर बड़ी क्रुद्ध दृष्टि से देखा उसको विश्वास था कि वह अग्नि उपासना में पूर्ण रूप से दीक्षित हो गई है तब डॉक्टर जेम्स ने अपने फ्फौलों की सेवा करने से एक मिनट निकालकर घोषणा की कि यदि वे मिल्टन के फफौलों के विकास में पूर्णतया व्यस्त न होते तो वे अग्निदेव तथा उनके भाइयों के ऊपर बड़ी रोचक बातें कहते इसके अतिरिक्त चूंकि उनके महान गुरु हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विषय की गवरिषणा उनके पूर्व नहीं की अतः वे मौन ही रहेंगे द्वार के पास से एक आवाज़ आई वह वस्तु चटनी चतन, है हम सब ने मुड़कर देखा कि वह मार्गट है उसने कहा चटनी ही है चटनी और काली जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर देगी और हम लोगों को सारी बुराई पी जाने तथा अच्छाई को समझने के योग्य बना देगी लेकिन वह अचानक रुक गई और दृढ़तापूर्वक बोली कि वह आगे कुछ न कहेगी क्योंकि श्रोताओं में से एक नर प्राणी के द्वारा उसे बोलने में बाधा पहुंचाई गई है उसे निश्चय था कि श्रोताओं में से एक व्यक्ति ने खिड़की की ओर सिर मोड़ लिया था और एक महिला के प्रति उचित ध्यान नहीं दे रहा था यद्यपि वह स्वयं स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करती थी तथापि उसने उस घृणास्पद व्यक्ति की स्त्रियों के प्रति आदर की भावना के अभाव के कारण को जानना चाहा तब सभी लोगों ने घोषणा की कि वे उसके प्रति पूर्ण दे रहे हैं और सबसे ऊपर समान अधिकार दे रहे हैं परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ मार्गरेट को उस भीषण समूह से कोई सरोकार नहीं था और वह बैठ गई तब बोस्टन की श्रीमती बुल खड़ी हुई और यह समझाने लगी कि किस प्रकार दुनिया की सारी कठिनाइयां स्त्री पुरुष के सच्चे संबंध को न समझने के कारण है उचित व्यक्तियों को ठीक प्रकार समझना ही इसका एकमात्र इलाज है और तब प्रेम में मुक्ति पाना और मुक्ति भ्रातृत्व मातृत्व पितृत्व तथा ईश्वरत्व में स्वतंत्र प्रेम में स्वतंत्र स्वतंत्र और स्वतंत्र में प्रेम तथा स्त्री पुरुष के संबंध में सच्चे आदर्श की उचित प्रतिष्ठा करना इस पर इस... स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि ने दृढ़तापूर्वक आपत्ति की और कहा क्योंकि शिकारी ने चरवाहे का पीछा किया चरवाहे ने गलेरिए का गले ने किसान का और किसान ने मछुए का समुद्र में खदेड़ भगाया अब हमने गहरे समुद्र से मछुए को पकड़ना चाहा और उसे किसान पर आक्रमण करने दिया इत्यादि और इस प्रकार जीवन का जाल पूर्ण हो जाएगा और हम सब लोग प्रसन्न होंगे पर उसे यह खदेड़ने का कार्य बहुत काल तक नहीं करने दिया गया एक क्षण में प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया और हमने केवल शब्दों का एक हो हल्ला सुना सूर्यदेव और चंद्रदेव चटनी और काली ठीक समझ रखने की स्वतंत्रता स्त्री पुरुष संबंध मातृत्व कभी नहीं मछुए को अवश्य ही समुद्र तट पर वापस जाना होगा इत्यादि इस पर जो ने घोषणा की कि इस समय वह शिकारी का पार्ट अदा करने के लिए इच्छुक है और यदि वे अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करते तो वह उन्हें अपने घर से खदेड़ भगाएंगी तब शांति हुई और सुस्थिरता आई और मैं यह पत्र लिखने में लग गया हूँ आपका सस्ने विवेकानंद